पहला प्रश्न भगवान आपका हम बूढ़ों के लिए क्या संदेश पंडित तुलसीदास शास्त्री आत्मा न तो बूढ़ी होती है न जवान देह बूढ़ी होती देह के साथ तादात्म हो तो बुढ़ापे की भ्रांति होती देह बीमार हो तो बीमारी की भ्रांति होती देह मरे तो मृत्यु की भ्रांति होती मैं देह हूं इसमें ही हमारी सारी भ्रांतियां छिपी इस तादात्म को छोड़ो देह में हो देह नहीं हो मैं देह का विरोधी नहीं हूं देह मंदिर पूजा स्थल उतना ही पवित्र जितना काबा या काशी उससे भी ज्यादा पवित्र क्योंकि काबा तो फिर भी पत्थर है देह के भीतर तो स्वयं परमात्मा विराजमान है लेकिन स्मरण रखो कि वो जो भीतर बैठा है मेहमान होकर वह देह के साथ एक नहीं देह से भिन्न देह से अन्य फिर न कोई बुढ़ापा है न कोई जवानी न कोई बचपन है फिर तुम शाश्वत हो शाश्वत से संबंध जोड़ना है शाश्वत के प्रति सजग होना है मन बूढ़ा होता है मन सदा ही बूढ़ा होता है देह तो कभी जवान भी होती मन है, मन कभी जवान नहीं होता मन जवान हो ही नहीं सकता मन का गुणधर्म बुढ़ापा है इस सत्य को ठीक से समझो मन का अर्थ ही होता है स्मृति स्मृति का अर्थ होता है जो बीत गया जो जा चुका जो अतीत हो चुका मन उसी का संग्रह करता है जो अब नहीं साप तो जा चुका रेत पर उसके चिन्ह रह गए व्यक्ति तो जा चुका धूल पर उसके पद चिन्ह छूट गए ऐसा ही मन मन अतीत है मन व्यतीत है जा चुके का संग्रह इसलिए मन सदा ही मरा हुआ मुर्दा है मुर्दा बूढ़ा है मन के साथ हम अपने को बहुत कस के बांधे हुए हैं हमने अपना सारा दांव मन के साथ लगा दिया हिंदू मन होता है मुसलमान मन होता है आत्मा ना तो हिंदू होती न मुसलमान होती जिस दिन तुम तो मन से जागोगे उस दिन पाओगे कैसा हिंदू होना कैसा मुसलमान होना कैसा ज्ञान कैसा अज्ञान आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है मन तो धूल की तरह जम जाता है दर्पण पर और वह धूल तुम पर काफी जम गई होगी तुम्हारा नाम ही खबर देता है तुम प्रश्न पूछते समय भी छोड़ नहीं सके लिखते हो पंडित तुलसीदास शास्त्री पांडित्य तो बूढ़ा होगा पांडित तो सड़ा गला होता है अन्यथा हो ही नहीं सकता पांडित्य को छोड़ो पांडित्य का क्या करोगे पांडित्य का अर्थ क्या होता है उधार वादा औरों से इकट्ठा कर लिया उपनिषद गीता कुरान बाइबल धर्मपद इन सब से संगीत कर लिया अपना तो कुछ भी नहीं है और जो अपना नहीं है वह मुक्तिदाई नहीं जो अपना नहीं है वह बंधन बन जाता है बुद्ध कहते थे कि मैं एक चरवाहे को जानता हूं जिसका कुल काम इतना था दूसरों की गायन चरा लेकिन वो उनकी गिनती कर करके खुश होता था क्या आज इतनी गायन चरा के लौटा कि आज इतनी गायें चरा के लौटा बुद्ध ने कहा मैंने उससे पूछा पागल इसमें एक आध गाय भी तेरी है तो वो चौखा उसने कहा मेरी, मेरी तो इसमें एक भी गाय नहीं सब औरों की है गांव वालों की है तो बुद्ध ने कहा जब तेरी एक भी गाय नहीं तो कितनों को चरा के लौटा इससे क्या होगा पंडित दूसरों की गायें गिनता रहता है गीता में ऐसा लिखा कुरान में ऐसा लिखा बाइबल में ऐसा लिखा इसी हिसाब किताब में लगा रहता है भूल ही जाता है कि जीसस ने जिसको जाना था वो मेरे भीतर भी छिपा है सीधा ही क्यों ना जान लू इतनी लंबी यात्रा करने की क्या जरूरत कि 2000 साल पहले जीसस हुए हुए या नहीं हुए ये भी आज तय करना मुश्किल है 2000 साल की परिक्रमा करूं, फिर कुछ जानूं, वह जानना भी कितने दूर तक प्रमाणित है कहना मुश्किल है क्योंकि जिन्होंने संगीत किया है उन्होंने खुद भी नहीं जाना था जीसस ने कुछ कहा होगा उन्होंने कुछ सुना होगा यह स्वाभाविक है हम अपने हिसाब से सुनते हैं हम अपनी बुद्धि से सुनते अपने अनुभव से सुनते फिर उन्होंने संगठत किया फिर सदियां सदियां उसकी व्याख्या करती रही लोग आते रहे जोड़ते रहे तोड़ते रहे आज हमारे हाथ में जो है उसमें कितना प्रमाणिक है कहना बहुत मुश्किल है कोई उपाय नहीं है जांच करने का गीता पर एक हजार टीकाएं कृष्ण पागल तो नहीं थे उनका तो अर्थ एक ही रहा होगा एक हजार अर्थ तो नहीं हो सकते एक हजार अर्थ होते तो अर्जुन की क्या गति होती कृष्ण भी पागल होते और अर्जुन भी पगला जाता अर्थ ही बिठाने में मुश्किल हो जाती अर्थ ही कभी नहीं बैठता वो पहेली बन जाती बात सुलझती ही नहीं और इन अर्थ करने वालों से पूछ हरेक का दावा है कि उसका अर्थ सही है वही शब्द है, लेकिन अर्थ की अलग अलग कलमें लोगों ने लगाई उन्हीं शब्दों में से शंकराचार्य ज्ञान निकाल लेते सन्यास निकाल लेते त्याग निकाल लेते उन्हीं शब्दों में से कर्म सन्यास निकाल लेते कि सब कर्म को छोड़ के व्यक्ति परमात्मा को पा सकता और कोई उपाय नहीं उन्हीं शब्दों में से रामानुज निम्बारक बल्लभ भक्ति निकाल लेते ज्ञान नहीं भक्ति ज्ञान तो कूड़ा करकट है, भक्ति और भाव भाव भरे आंसू, पूजा और प्रार्थना उससे परमात्मा पाया जा सकता है उससे ही तिलक कर्म निकाल लेते वे ही शब्द ज्ञान भी छोड़ा भक्ति भी छोड़ी कर्म निकाल लिया कि कर्मठ पुरुष कर्म योगी ही केवल परमात्मा को पा सकता है कृष्ण भी अगर इन एक हजार टीकाओं को पढ़े तो खुद संदिग्ध हो जाएंगे कि मेरा मतलब क्या था खुद ही सोच विचार में पड़ जाएंगे कि अब मैं क्या करूं कौन सा सही मेरा मतलब है इन एक हजार टीकाओं की भीड़ में तुम खोज पाओगे क्या सच असंभव फिर तुम भी जो खोजोगे वो तुम्हारी टीका होगी वो एक हजार एकमी टीका होगी तुम भी यूं ही तो नहीं छोड़ दोगे तुम भी कुछ अर्थ लगाओगे तुम भी कुछ अर्थ बिठाओगे तुम अपने को जमाओगे बुद्ध रोज रात्रि को जब उनका प्रवचन पूरा होता तो कहते थे नियम से कि भिक्षु अब जाओ दिवस का अंत हुआ अब अंतिम कार्य पूरा करो ताकि दिवस की पूर्णा होती हो विश्राम के पहले कार्य पूरा कर लेना रोज रोज कहने की जरूरत नहीं थी मतलब था कि ध्यान करके और सो जाओ रोज रोज क्या कहना एक दफा समझा दिया था हजार दफा समझा दिया था फिर तो ये प्रतीक हो गया था कि भिक्षु अब अपना अंतिम कार्य पूरा कर लो और फिर विश्राम में जाओ एक दिन सुबह उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है भिक्षु कल रात क्या हुआ जब मैंने तुमसे कहा कि अब उठो अंतिम कार्य पूरा कर लो यूं ही बहुत देर हो गई तो तुम सब ध्यान करने चले गए एक चोर भी आया हुआ था सभा में वो एकदम चौंका। वो बड़ा हैरान भी हुआ कि बुद्ध को कैसे पता चला कि मैं चोर और मेरे काम का समय आ गया वो चोरी करने चला गया कि गजब के आदमी है बुद्ध भी खूब चेताया कि आप क्या बैठा है तू तो। अब उठ अपने काम में लग नहीं फिर पीछे पछताएगा एक वेश्या भी आई वो भी किम कर्तव्य बिमूल हो गई एक क्षण अवाक हो गई चौंक के उसने बुद्ध को देखा कि क्या इनको खबर मिल गई क्या जासूस छोड़ रखी क्योंकि वो तो कपड़े वगैरह बदल के आई थी कोई उसे पहचान भी ना सके ऐसी ही बन के आई थी जैसे भिक्षुणी हो कैसे इनको पता चल गया जाऊ रात देर हुई जाती ग्राहक आने लगे होंगे अंतिम काम पूरा करू चोर चोरी करने चला गया वैश्य अपनी दुकानदारी पे चली गई भिक्षु ध्यान करने लगे बुद्ध ने एक ही बात कही थी तीन तरह के लोगों ने तीन तरह के अर्थ निकाल लिए पांडित से कुछ हाथ नहीं आने वाला पांडित छोटी चीज इस जगत में सबसे ज्यादा छोटी चीज अगर कोई है तो पांडित्य पांडित्य बोध नहीं है बोध तो ध्यान से मिलता है बोध तो समाधि से मिलता है पांडित्य मिलता है अध्ययन से चिंतन से सोच विचार दोनों की प्रक्रियाएं अलग है बोध मिलता है निर्विचार होने से निश्चिंत होने से मन के पार होने से अमनी दशा में बोध जगता है और पांडित्य तो मन का ही खेल है पांडित तो बस तो जैसा है सच पूछो तो तोते भी शायद पंडितों से कहीं ज्यादा होशियार होते एक पंडित तोते को खरीदने गए वो चाहता था धार्मिक तोता पंडित था चाहता था, था द्वार पर कोई धार्मिक तोता सुन रखी थी उसने कहानी कि जब पहली दफा शंकर्य मंडल मिश्र के गांव पहुंचे उन्होंने तो गांव के बाहर कुएं पर पानी भरती हुई स्त्रियों से पूछा पनघट पर कि शंकराचार्य का निवास कहा है तो वे स्त्रिया हंसने लगी उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है जिस द्वार पर तोते भी उपनिषित का पाठ करते हो समझ लेना वही मंडन मिश्र का घर शंकर भीतर प्रविष्ट हुए अनिश्चित ही की पंथी बैठी हुई थी उपनिषितों के वचन तोते दौरा रहे थे यही मन्नन मिश्र का घर है। इस पंडित ने भी ये कहानी सुनी थी ये भी चाहता था कि मेरे द्वार पर भी एक तोता लटका रहे सारा गांव जाने पूछा दुकानदार से कि कोई ऐसा तोता है उसने कहा तोता तो है और बड़े गजब का तोता है मगर दाम भी लगेंगे 2000 से कम नहीं लूंगा बड़ी मेहनत से तैयार किया है। पंडित ने कहा देखूं तो पहले तोता सुंदर था बड़ा प्यारा था तोते के दोनों पैरों में छोटे छोटे काले धागे बंधे हुए थे पंडित ने पूछा ये धागे किस लिए उस दुकानदार ने कहा अगर बाएं पैर का धागा धीरे से खींच दो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा तक्षण गायत्री मंत्र बोलता है और पंडित ने पूछा दाएं पैर का धागा का अगर दाएं पैर का धागा खींच दो तो ये नमोकार मंत्र बोलता है मेरे पास दोनों तरह के ग्राहक आते हिंदू भी जैन भी सो दोनों से निष्मात कर रखा है पंडित ने तो पूछा और अगर दोनों धागे एक साथ खींच दू तोने तो कार्य उल्लू के पट्टे चारों खाने से इतना ही पड़ूंगा तोते भी थोड़े ज्यादा अकल रखते पंडित तो बिल्कुल ही ठोथे होते तो दास पहला काम तो ये करो ये पंडित की बदनामी जाने दो ये पंडित को नाम के आगे मत जोड़ो इसके गिरते ही बुढ़ापा विदा हो जाए तुम फिर ताजी हो जाओ ये धूल झाड़ दो मगर तुम दोनों तरफ से दबे हो कबीर ने कहा है पता नहीं उनका क्या मतलब था गर मुझे तो लगता है जैसे तुमको ही देख के कहा हो दो पाचन के बीच में साबित बचाना को आगे पंडित पीछे शास्त्री तुम साबित बच गए यही बहुत तुम यहां तक आ गए यही बहुत पर्याप्त है नाम कोई चाहिए उतने से काम हो जाएगा नाम की औपचारिकता है नाम का कोई अस्तित्व नहीं काम चलाऊ है अनाम हम पैदा होते अनाम ही हम जीते अनाम ही हम मरते परमात्मा का कोई नाम नहीं और ना हमारा कोई नाम हम सब परमात्मा के ही रूप हैं, लेकिन ये तो और अस्त्री तुम्हें बूढ़ा कर रहे हैं इन दोनों का त्याग कर सको तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाए तो धुप तो चुके शास्त्र बहुत पाया क्या अब भी ना चेतोगे तो कब चेतोगे अगर कुछ मिला हो तो मैं नहीं कहता छोड़ो मगर पुनर्विचार कर लो मिला है कुछ किसी को कभी नहीं मिला तुमको कैसे मिल सकता है कोई अपवाद नहीं हो सकता है। पांडित्य से कभी किसी को कुछ नहीं मिला हाँ धोखा होता है मिलने का भ्रांति होती है मिलने की क्योंकि सुंदर सुंदर शब्दों की कतारें बन जाती प्यारे शब्दों की पंक्तियां लग जाती सुंदर सुंदर सुभाषित कंठस्थ हो जाते और ये भ्रांति हो जानी बहुत मुश्किल नहीं थी कि बहुत बार दोहराने पर लगने लगे कि ये सारे शब्द मेरे हैं तुम झूठ भी बोलते रहो बहुत दिन तक तो वो भी सच मालूम होने लगेगा यही तो कुल जमा आत्म सम्मोहन की व्यवस्था है जिस बात को तुम बहुत दिन तक बोलते रहोगे खुद ही भूल जाओगे कि ये झूठ झूठ बोलने का सबसे बड़ा खतरा यही है दूसरे तो धोखा खाते खाते ही है बोलने वाला खुद धोखा खा जाता है मैंने सुना है एक पत्रकार स्वर्ग पहुंचा द्वार पालने का क्षमा करे हमारा कोटा पूरा है बारह पत्रकार से ज्यादा हम अंदर लेते नहीं और सदियां हो गई बारह पत्रकार हैं वैसे भी उनकी भी कोई जरूरत नहीं एक औपचारिकता उनको रखा हुआ है अखबार यहां निकलता नहीं क्योंकि अखबार निकलने योग घटनाएं नहीं घटती न कोई किसी की पत्नी भगाता है न कोई डांका डालता है न कोई चुनाव लड़ता है यहां समाचार होते ही नहीं द्वारपालने का तुमने सुनाता होगा जाज बने समाचार की क्या परिभाषा की ने कहा है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो ये कोई समाचार नहीं जब आदमी कुत्ते को काटे वो समाचार है यहाँ आदमी कुत्ते को काटे ये तो होता ही नहीं यहाँ कुत्ता भी आदमी को नहीं काटता समाचार यहाँ कुछ घटता नहीं अखबार यहां कोई निकलता नहीं तुम करोगे भी क्या वो सामने रहा दरवाजा नरक का वहां चले जाओ वहां खूब अखबार छपते रोज रोज नए नए अखबार निकलते फिर भी समाचार इतने ज्यादा हैं वहां कि अखबार कम पड़ते हैं समाचार ज्यादा है नरक में तो समाचार ही समाचार समझो ऐसी सियादी कोई घड़ी बीटती हो जब कुछ उपद्रव न हो रहा हो कहीं घिराव कहीं हड़ताल कहीं किसी ने किसी की गर्दन काट दी कहीं कोई किसी की पत्नी ले भागा कहीं कोई किसी का पति ले भागा नरक क्या है समझो दिल्ली कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि एक आदमी दिल्ली स्टेशन पर उतरा उसका कोई सामान लेके निर्धारित हो गया वो बेचारा सामान खोजने गया लौट के आया कोई उसकी पत्नी लेके ना गा थोड़ा सामान भी गया पत्नी भी गई उसको जल्दी भागाना चाहिए नहीं तो कोई उसी कोड़ा ले जाया अभी भी कुछ तो बच्चा है जान बची और लाखों पाए लोग के बुद्धू घर को आए पकड़े गाड़ी और भागे निकल भागे दिल्ली में खतरा और नरक तो समझो एक दिल्ली नहीं दिल्ली ही दिल्ली बस्ती सारे राजनेता वहां बहुत समझाया द्वार पाने लेकिन अखबार वाले तो जिद्दी होते ही उसने कहा कुछ भी हो एक काम करो 24 घंटे का मुझे मौका दे दो मैं किसी अखबार वाले को अगर राजी कर लू नरक जाने के लिए तो फिर तो जगह एक खाली हो जाएगी मुझे दे सकोगे द्वार पाने का ये ठीक ये बात मेरी समझ में आती तुम तो चौबीस घंटे के लिए भीतर हो जाओ अगर किसी को राजी कर लो तो तुम रह जाना वो चला जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आ रहा कि बा रहा सब बेकार है तुम रहोगे तुम रहना हो तुम रह जाओ वो आदमी अंदर गया और जाति से जो उसे मिला उसने अफवाह उड़ानी शुरू की कि नरक में एक नया अखबार निकल रहा है बड़ी तनखा है प्रधान संपादक की उप प्रधान संपादक की और पत्रकारों की जरूरत तनख्वा बंगला कारें सब उसने ऐसा शोरगुल मचाया 24 घंटे में जब 24 घंटे बाद वो द्वार पर आया तो सोचता था कम से कम एक आध चला गया होगा द्वारपाल ने एकदम उसे रोक लिया संगीन उसके सामने कर कब्जू कि भीतर रहना बाहर मत जाना क्योंकि बाकी बारे ही भाग गए वो समझ चले गए अब कम से कम एक तो होने चाहिए कहने को नहीं तो सैतान हाकेगा कि तुम्हारे पास एक अखबार वाला नहीं अक्सर हर बात में वो दिन हाकता है ये तुम देख रहे हो कि नरक और स्वर्ग के बीच में ये दीवाल है इसकी ईंटे गिर गई उसी तरफ के शैतानों ने ईंटे खींच ली एक दूसरे पे ईटे निकाल निकाल के मारते तो दीवार की ईटे गिर गई दीवार में छेद हो गए परमात्मा ने एक दिन कहा उस चेकान से की देख दीवार सुधरा फिर आदमियों ने गड़बड़ की उसने कहा हमें कोई फिक्र नहीं दीवार रहेगी जाए हमें क्या चिंता अरे दीवार न रहेगी तो हमारे आदमी स्वर्ग पर तो कब्जा कर लेंगे तुम्हें फिक्र हो अपने को बचाने की तो दीवार सुधरवा लो परमात्मा अभी कैश में आ गया उसने कहा कि मुकदमा चलाऊंगा उसने कहा चला लेना मुकदमा सारे वकील तो यहां हैं, तुम तो मुकदमा कैसे चलाओ वकील कहां से पाओगे तो वो हर बात में इस तरीके की हरकत करता है वो यही कहने लगेगा कि तुम्हारे पास अब कोई अखबार वाले नहीं अब तू भीतर रहे लेकिन वो अखबार वाला खड़ा होकर सोचने लगा उसने कहा कि अब मैं नहीं रुक सकता तो अड़पान ने कहा तू पागल हो गया तू नहीं झूठी अफवाह उड़ाई तू क्या करेगा जाके उसने कहा हो ना हो इस बात में कुछ सच्चाई होनी ही चाहिए जब 12 आदमी चले गए तो बात बिल्कुल झूठ हो ये नहीं हो सकता माना कि मैंने ही शुरू की थी मगर संयोग बसात ऐसा लगता है कि बात में कुछ सच्चाई होगी मैंने तो झूठ की तरह ही शुरू की थी मगर अगर सत्य ना होता बात ना तो इतने लोग प्रभावित ना होते सत्य में विजय थी जब इतनी विजय हो गई है तो लोग कहते हैं कि सत्य की विजय होती सच्चाई और ही है जो चीज जीत जाए लोग उसी को सत्य कहने लगते झूठ जीत जाए तो झूठ सत्य हो जाता है सत्य की विजय होती है या नहीं कहना मुश्किल है मगर जो भी जीत जाए लोग उसे सत्य मान लेते हैं वो अखबार वाला नहीं रुका उसने घंटे से एक मिनट ज्यादा नहीं ठहरने वाला तो नहीं चौबीस घंटे का मौका दिया था मुझे बाहर जाने नहीं तो मैं बहुत मैं बहुत उपद्रव मचा दूंगा जब बारह चले गए तो मैं रहने वाला नहीं तुम खुद भी सोचो तुम कई बार कोई चीज झूठ शुरू करते हो और धीरे धीरे खुद भी उससे भरोसा आ जाता पुनरुक्ति से भरोसा आता है हिटलर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में किसी भी झूठ को दोहराते रहो बार बार वो सच हो जाता है झूठ और सच में उसने कहा है इतना ही भेद बहुत बार दोहराए गए झूठ सच हो जाते और सच भी जब पहली दफा कहा जाता है तो झूठ ही मालूम पड़ता है पांडित है क्या उधार बातों को तुम दोहराते हो दोहराते दोहराते आत्म आत्मसमोहित हो जाते हो वही गीता को पढ़ रहे हो रोज इसलिए तो तुम्हारे तथाकथित पुरोहित तुम्हारे महात्मा एक बात समझाते पाठ करो और किसी किताब का पाठ नहीं करना होता अगर तुम्हें भूगोल पढ़नी है इतिहास पढ़ना है तो पढ़ लिया बात खत्म हो गई ये नहीं कि रोज उठ कर पाठ कर रहे हैं पाठ करने का मतलब क्या है पाठ करने का मतलब कि रोज रोज उसी को दोहराओ दोहराए चले जाओ इतना दोहराओ इतना दोहराओ कि जैसे पत्थर पर लकीर खिंचा है कुछ लोग है जो जिंदगी भर गीता दोहरा रहे हैं उनको गीता बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है वो फिर गीता सामने रख लेते हैं और दोहराए चले जाते हैं कई बार तो तुम चकित हो कि वो जो दोहरा रहे हैं वो प्रश्न सामने ही नहीं होता उसकी जरूरत ही नहीं प्रश्न की कोई भी प्रश्न चलेगा मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पढ़ रहा था कुरान शरीफ मैं चकित हुआ क्योंकि वो किताब उल्टी रखे थे मैंने पूछा ये क्या कर रहा है बड़ी मियाँ किताब उल्टी उसने किताब से करना है क्या अरे मुझे शब्द शब्द याद है किताब कैसी रहे सीधी रहे उल्टी रहे ये दिखता मेरे लड़के ने हरकत की मैं तो आंख बंद करके अपना कुरान पाठ कर रहा हूं वो स्कूल उल्टी कर गया होगा वो दुष्ट जो ना करे से थोड़ा मगर क्या प्रयोजन है जब तुमने कंठस्थ थी है तो सीधी हो किताब की उल्टी हो किताब पन्ना सामने हो कि न हो यंत्र तुम दोहराए चले जाते हो पांडित यंत्र की भांति है छूटो तुलसीदास पांडित्य से छूटो शास्त्रीयता से छूटो अगर सत्य को पाना है और सत्य किताबों में नहीं सत्य तुम्हारे भीतर सत्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता जिन्होंने पाया है वो केवल इतना ही इशारा कर सकते कि तुम भी अपने भीतर जाओ तो पा लोगे कोई दे नहीं सकता सत्य हस्तांतरणी नहीं कोई वस्तु नहीं है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दो नहीं तो हर बाप जैसे संपत्ति दे जाता है बेटे को हर गुरु अपने शिष्यों को सत्य दे जाता लेकिन सत्य इतना आसान नहीं गुरु केवल तुम्हारी प्यास जगा सकता है प्यास प्रज्वलित कर सकता है तुम्हारे भीतर सत्य की आकांक्षा को गहन कर सकता है एक ऐसी त्वरा पैदा कर सकता है कि तुम्हारा रोआ रोआ अधिक्सा से भर उठे सत्य को पाने की लेकिन सत्य तुम्हें ही पाना होगा लेकिन खतरा ये है कि सुंदर सुंदर वचन शास्त्रों के मोहक वचन शास्त्रों के भ्रांति दे सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि पालिया सब तो मालूम इस देश के बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में यही है कि इस देश में सभी को ब्रह्म ज्ञान है यहां पान बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको ब्रह्म ज्ञान क्योंकि कौन है जिसको दो चार चौपाइया ना आती कौन है जिसको गुरु ग्रंथ साहब के दो चार पद ना आते कौन है जिसको गीता के कुछ श्लोक ना आते कौन है जो ब्रह्म के संबंध थोड़ी सी वाचना कर सके जो सारे जगत को माया ना कह सके जीवन कुछ कहता हो उनका लेकिन शब्द उनके दोहराए चले जाते हैं जगत माया है ब्रह्म सत्य है ये बातें कोई बातें हैं इनके भीतर कोई प्राण नहीं ये लासे हैं, ये पिंजड़े हैं जिनके भीतर कोई पक्षी नहीं ये कितने ही हीरे दबारातों से जड़े हों सोने के बने हों सावधान रहना इनमें उलझ मत जाना तुम पूछते हो तुलसीदास तो आपका हम बूढ़ों के लिए क्या संदेश पहली तो बात ये बूढ़ा होना तुम्हें आवश्यक नहीं तुम होना ही चाहो तो बात और तुमने जिद्दी कर ली हो तुम्हारी मौज तुमने संकल्प भी कर लिया हो बूढ़ा रहने का तो फिर इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता ये तुम्हारी स्वतंत्रता है अन्यथा ये दोनों जो चट्टान तुमने लटका रखी है अपने गर्दन से पांडित्य की और शास्त्री का इनको गिरा दो निर्भर हो जाओ अभी तुम्हारे पंख आकाश में खुल जाएंगे अभी भी तुम उड़ सकते हो कभी भी तुम उड़ सकते हो मृत्यु के अंतिम क्षण भी व्यक्ति चाहे तो एक क्षण में परमात्मा को पा सकता है साहस चाहिए साहस चाहिए थोथे ज्ञान को छोड़ने का और बड़ा मजा है लोग संसार छोड़ने को राजी धन छोड़ने को राजी, पद छोड़ने को राजी, मगर ज्ञान छोड़ने को राजी नहीं मैं देखता हूं किसी ने गृहस्थी छोड़ दी पत्नी छोड़ दी बच्चे छोड़ दिए दुकान छोड़ दी मगर सब छोड़ छाड़ के अब भी वो जैन है या हिंदू है या मुसलमान है आश्चर्य ज्ञान नहीं छोड़ा वो थोथप जो यांत्रिक शाब्दिक ज्ञान था उसे और छाती से जकड़ लिया है धन छोड़ने में कुछ बड़ी खूबी नहीं क्योंकि धन तो बाहर ज्ञान छोड़ने में मुश्किल पड़ती क्योंकि ज्ञान लगता है भीतर ज्ञान भी भीतर नहीं है वो भी बाहर तुम जहां हो अंतरतम में बैठे वहां ज्ञान भी नहीं वहां तो एक निर्दोष मौन है वहां कोई शब्द नहीं वहां निश्द वहां तो एक संगीत है एक मोम संगीत एक शून्य संगीत उसे अनाहत मात कहो या जो तुम्हारी मर्जी हो समाधि कहो निर्वाण कहो कैवल्य कहो जो शब्द देना मगर इतना ख्याल रखना कि बस शून्य संगीत है वहां कोई शब्द नहीं न कोई ज्ञान न कोई अज्ञान है वह केवल शुद्ध चैतन्य वहां तुम सिर्फ दृष्टा मात्र हो उस दृष्टा के सामने ज्ञान भी बाहर है विचार भी उस दृष्टा के सामने दृष्ट तुम भी जरा आंख बंद करके कभी बैठो तो देख सकोगे कि ये गीता का स्लोक जा रहा है जैसे कि रास्ते पर लोग चलते हैं, ऐसे ही श्लोक चलते मन के रास्ते पर कुछ भेद नहीं जैसे नदी बहती बाहर तुम किनारे पे बैठ के नदी को बहता देख सकते हो वैसे ही भीतर बैठकर मन की बहती हुई धारा को देख सकते हो कोई फिल्मी गाना सुनता है कोई शास्त्रीय ज्ञान सुनता है मगर भेद जरा भी नहीं क्या फर्क है दोनों ही बाहर तुम दृष्टा हो दृश्य नहीं तुम देखने वाले हो जो दिखाई पड़ता है वह नहीं बस इस दृष्टा में रमो तुलसीदास मुक्त हो जाओगे बुढ़ापे से मुक्त हो जाओगे सारे बंधनों से और कहीं जाने की जरूरत नहीं न पहाड़ न कन्द्राओ में जहा हो वहीं बैठे बैठे दृष्टा में फिर होते जाओ जितना ही तुम्हारे भीतर का दृष्टा भाव स्थिर होगा यही रहोगे इसी जगत में रहोगे यही सब काम करोगे फिर भी ऐसे रहोगे जैसे जल में कमल कुछ छुएगा नहीं कुआरे रहोगे दूसरा प्रश्न भगवान सीखने से भी अन सीखना क्यों इतना कठिन मालूम पड़ता है आनंद मैत्रे सीखने से अहंकार को तृप्ति मिलती मैं जानता हूं इतना जानता हूं तो अहंकार भरता है अहंकार बिल्कुल खाली चीज है चोथी चीज कुछ ना कुछ भरने को चाहिए धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो यश हो सम्मान हो ज्ञान हो त्याग हो कुछ न कुछ भरने को चाहिए अहंकार थोथा अगर कुछ भी भरने को ना हो तो अहंकार फुग्गे की तरफ फूट जाता है अहंकार में कुछ न कुछ भरने की सतत कोशिश करनी होती फिर भी कभी भर नहीं पाता झूठ को तुम कितना ही संभाल कितना संभाल आज नहीं कल कल नहीं परसों गिरेगा कितना ही चलाओ उसके पास पैर नहीं प्राण भी नहीं अहंकार छाया की तरह उसमें कुछ भी तथ्य नहीं सिर्फ भ्रांति है सिर्फ आभा है तुम आत्मा हो अहंकार नहीं आत्मा तो भरी पूरी है इतनी भरी पूरी है कि उसने रंग से मात्र स्थान नहीं और भरने को परमात्मा भरा हुआ है अब और क्या भरने को जगह उसमें होगी सारा अस्तित्व उसने समाया हुआ है लेकिन अहंकार बिल्कुल थोथा है और इसलिए अहंकार हमेशा चेष्टा में लगा रहता है कुछ भर ले कहीं से भी कुछ मिल जाए तो भर ले तलाश करता रहता है अहंकार पूरे वक्त कोशिश में लगा रहता लोग मेरे संबंध में क्या कहते लोग अच्छा कहते ना मेरे संबंध में लोग मेरी प्रशंसा करते हैं ना अहंकार कुछ भी करने को राजी है लोग प्रशंसा भर करें कोई भी मूर्ता करवा लो आदमी प्रशंसा भर करो हर तरह की बेवकूफी करने को वो राजी है बस तुम प्रशंसा भर करो तुम्हारी प्रशंसा मिलती रहे तो एक दफा भोजन करने को राजी है भूखा मरने को राजी है उपवासा रहने को राजी है सिर के बल खड़ा होने को राजी है तरह तरह के शरीर को तोड़ने मरोडने के व्यायाम करके दिखाने को राजी है योग कहेगा उसको तुम तो उससे कुछ भी करवा लो जमीन पे घिसत घिसट के तीर्थ यात्रा कर सकता है एक गांव में मैं गया किसी ने कहा कि आपको मालूम है हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत है उनकी क्या प्रसिद्धि की वो दस साल से खड़े हुए उनका नाम ही खड़े श्री बाबा दस साल से खड़े हुए हो कि सौ साल से खड़े हुए हो इसमें खूबी की बात क्या है आदमी बुद्धू होगा, जिसको बैठना भी नहीं आता इसमें अपनी अकल गमाई, इसकी अकल मारी गई लोगों ने कह आप क्या कहते हजारों लोग दर्शन करने आते मैंने कहा वो मूल जो इसका दर्शन करने आते हैं इसको खड़ा करवाए हुए वो दर्शन करना आना बंद कर फिर देखे कितनी देर खड़ा रहता ये बात खड़ा होगा मगर हजारों लोग आ रहे चढ़ोतरी चढ़ रही मैं जब उस रास्ते से गुजरा तो मैंने देखा वहां भीड़ लगी चौबीस घंटे अखंड कीर्तन चलता है कीरंतन कहना चाहिए कीर्तन नहीं क्योंकि तो 24 घंटे चलाओगे मोहल्ले वालों का जीना हराम हो गया मगर कुछ कह भी नहीं सकते धार्मिक कार्य हो रहा है कोई बाधा भी नहीं डाल सकता और वो कीर्तन चलाना पड़ता 24 घंटे ताकि बाबा सोना जाए कहीं नींद न लग जाए बाबा को और उनकी हालत मैंने देखी तो पैर उनके हाथी पांव जैसे हो गए हाथी पांव की बीमारी होती ना सारे शरीर का रक्त पैरों में चला जाता चले जाएगा दस साल तुम खड़े रहोगे तो शरीर तो सूख गया है पैर काफी मोटे हो गए अब तो वो बैठना भी चाहे तो बैठ सकते नहीं अब तो पैर मुड़ेंगे भी नहीं अब तो पैर बिल्कुल जड़ हो गए नशे फूल गई ये आदमी भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया अपने ही हाथ से मगर गिर सकते हैं क्योंकि नींद स्वाभाविक चीज है तो बैसाखियां लगा दी हैं उनको ताकि वो बैसाखियों के सहारे खड़े रहें और बैसाखियां छप्पर से बांध दी ताकि लाख उपाय करें तो भी गिर नहीं सकते छप्पर से लटके रहेंगे और सोने उनको देते नहीं सेवक गण पूरे वक्त उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि उनको नींदा लग जाए और मैंने पूछा ये पागलपन किस लिए तो किसी ने कहा रे कृष्ण ने गीता में नहीं कहा निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही सैमी पुरुष तो जागता है जब सब सो जाते तब भी जागता है ये संयम की पराकाष्ठा है मैंने कहा इन्होंने तो कृष्ण को भी मात कर दी है ये मैंने कभी सुना नहीं कि कृष्ण खड़े श्री बाबा थे कोई ऐसी घटना नहीं कृष्ण के जीवन ऐसी घटनाएं कहें तो कि वो सोए थे लेटे थे जब दुर्योधन और अर्जुन उनके पास गए थे महाभारत ने हमारे साथ युद्ध में भागीदार हो तो सोए हुए खड़े श्री बाबा नहीं थे कि खड़े थे लेटे थे दुर्योधन तो अकड़ की वजह से सिर के पास खड़ा हुआ अर्जुन पैर के पास खड़े हुए अगर खड़े होते तो बड़ी मुश्किल हो जाती दुर्योधन कहा खड़ा होता दुर्योधन पर दया करके वो लेटे हुए थे नहीं तो सही में तो जागे ही रहता दुर्योधन को देख के आंख बंद कर ली होंगी कि बेचारा दुर्योधन आ रहा है सिर के बल सिर के पास खड़ा होना पड़ेगा अब मैं ही खड़ा हो जाऊं तो ये कहा खड़ा हो इसको छप्पर पे चढ़ना होगा कोई कृष्ण के जीवन में तो ऐसा उल्लेख नहीं आता तो उनका मतलब कुछ और रहा होगा ये खड़े श्री बाबा समझे नहीं और जो इनको समझा रहे हैं वो भी कुछ समझे नहीं कुल मतलब इतना है कि जो व्यक्ति ध्यानस्थ है वो नींद में भी गहरी निद्रा में भी उसके भीतर का साक्षी भाव जागा रहता है वो अपने स्वप्नों का भी दृष्टा होता है उसका दृष्टा भाव नहीं खोता चाहे वो जागे चाहे सोए चाहे उठे चाहे बैठे उसका दृष्टाभाव सजा सदा बना रहता है एक क्षण को भी दृष्टाभाव से चित तो नहीं होता लेकिन खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं खुद विष्णु महाराज लेटे हुए दिखाई पड़ते खीर सागर में क्या मौत से लेते हुए इनको अखलनायनी खड़े श्री बाबा हो जाते ये बुद्धुपन पहली दफा इस आदमी को सूझा है और जब मैं उनका चेहरा देखा तो उनकी हालत दयनीय थी दया थी आंखें उनकी निस्तेज हो गई हैं, फीकी हो गई हो ही जाएंगी क्योंकि सारा खून चुड़ गया है चेहरा निष्प्राण है जैसे कोई मुर्दा खड़ा कोई भाव नहीं चेहरे पर कोई फूल खिलते मालूम होते न कोई दिया जलता मालूम पड़ता है लेकिन रस क्या है फिर रस एक ये जो हजारों लोगों की कतार लगी 24 घंटे ये जो सम्मान मिल रहा है तुम कोई भी मूर्खता करवा लो आदमियों से सम्मान मिलना चाहिए रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जनिंद्रिया काट डालता था क्योंकि इसी बात को सम्मान मिलता था यही असली ब्रह्मचारी थे तो हर वर्ष इनकी जमात इकट्ठी होती थी और जिनको इनका शिष्य होना होता था वो इकट्ठे होते थे बड़ी भीड़ लगती थी लाखों लोग देखने इकट्ठे होते थे और उस विक्षिप्तता की अवस्था में बैंड बाजे बज रहे हैं शोरगुल मच रहा है धूप दीप जलाए जा रहे हैं लोग ऐसे जोश खरोश में आ जाते थे कि कई बार भीड़ में से ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ देखने आए थे वो उछल पड़ते कपड़े फेंक देते वहां तलवारें रखी रहती थी तलवार उठा के जनिंदरी काट डालती फिर पीछे पछता है आप पीछे पछताने से क्या होता है अब चिड़िया चुप गई खेत मगर तब तक तो सम्मान मिल चुका होता था और तब तक तो हो ही गया साधु फिर लौटना भी बहुत मुश्किल फिर अपमानजनक इसलिए किसी साधु को हम लौटने नहीं देते इससे बड़े अपमान की कोई बात नहीं समझी जाती कि कोई आदमी साधु से लौट आए एक महिला मेरे पास आके रोती थी हमेशा उसका पति साधु हो गया मैं उसका तू ठे मैं तेरे पति को जानता हूं मैं उनको पकड़ूंगा मैं काशी गया था वो मुझे मिलने आ गए मैंने उन्हें समझाया बुझाया अब तक उनकी भी अकल दुरुस्त आ गई थी एक आठ महीना साधु रहने के बाद उनको भी समझ में आ गया था कि कुछ सार नहीं है बुद्धू बन गए हैं। मगर अब किस मुंह से घर लौटे मैंने कहा तुम फिक्र न करो हम तुम्हारे घर लौटने का स्वागत करवा देंगे और क्या चाहिए बैंड बाजे से स्वागत होगा स्टेशन से जुलूस निकलेगा जितना बड़ा जुलूस तुम्हारा साधु होने के वक्त निकला था उससे बड़ा जुलूस निकलवा देंगे और क्या चाहते हो सो राजी हो गए उनको मैं समझा बुझा के ले आया मित्रों को खबर की भीड़भाड़ इकट्ठी करवा दी फूल मालाएं पहना दी और तो सब ठीक चकित में तो तब हुआ जब उनकी पत्नी ने उनको घर में घुसने से इनकार कर दिया घुसने का साधु हो क्या भ्रष्ट होते हो अरे बेसरम अब एक भूल की साधु हो क्या दूसरी भूल करते हो तुम्हारे साथ मुझको भी डुबाओगे मैंने कहा तूने हद कर दी तू मेरे पीछे पड़ी थी मैं तीन दिन इस आदमी के साथ सिर पछाया बम स्कूल उसको राजी करवाया इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी करवाई ये सब किराए से आदमी लाना पड़े और तू कहती घर में नहीं हो कभी नहीं साधु हो गए अब इनको मैं पतिभाव से नहीं देख सकती और मैंने अपनी देह नहीं छूने दूंगी ये तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाने की बात हो जाएगी अब जो हुआ सो हुआ वो आदमी भी बेचारा खड़ा रह गया मैंने कहा बड़ी मुसीबत हो गई भैया तू मेरे घर चल तेरी दूसरी शादी करवाएंगे वो और क्या कर इससे बेहतर स्त्री खोज देंगे और क्या कर अब जो भूल हो गई कि तुझे समझा के ले आए जब मैंने कहा दूसरी स्त्री खोज देंगे तब वो स्त्री चौंकी उसने का कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर दूसरी स्त्री का मामला हो तो मुर्दा स्त्री भी जिंदा हो जाती है एकदम कि नहीं ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा चलो घर में अंदर शांतिपूर्वक घर में रहो और वो मेरे पास उनको आने के लिए मना करने लगी कि वहां जाना मत ये आदमी तो मैं भ्रष्ट करवा दिया और अभी और भ्रष्ट करवाने में लगा कि हम दूसरी स्त्री खोज देंगे साधुओं को हम फिर एक दरफा साधु बना देते उनको इतना स्वागत सम्मान दे देते उनके अहंकार को ऐसा भर देते कि फिर बेचारे अटक जाते फांसी लग गई फिर अगर लौटना चाहें तो हम उनका खूब अपमान करते भयंकर अपमान करते एक जैन मुनि ने मेरी बात मानकर मुनिवेश छोड़ दिया मैं हैदराबाद में था मैं एक सभा में जैनियो की बोलने गया था वो भी मेरे साथ चले गए मैं मंच पर बैठा वो भी पुरानी आदत हो गई थी उनकी कोई दस साल बारह साल साधु रह चुके थे वो भी कैसे श्रावकों के बीच बैठे So, वो भी मेरे साथ आके मंच पे बैठ गए अब जैन इसको कैसे बर्दाश्त करें कि जो आदमी साधु रह के और फिर साधुपन छोड़ दिया वो मंच पे बैठ उनके मंदिर में खुशर फुसर शुरू हो गई मैंने कहा मामला क्या मेरी को समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूं आप लोग कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं बात पहले तय हो जानी चाहिए बात क्या है उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई ऐतराज नहीं है मगर ये सज्जन मंच पर नहीं होने चाहिए इनको हम नीचे उतारेंगे उन्होंने मुनिवेश छोड़ा है। मैंने कहा कि उन्होंने मुनिवेश छोड़ा मैंने तो कभी मुनिवेश ग्रहण भी नहीं किया इन्होंने तो कम से कम ग्रहण भी किया था ये मुझसे तो ज्यादा ही आदर योग्य है बैठे रहने तो तुम्हारा क्या वारे उन्होंने कहा कि नहीं हमारे मंदिर में नहीं हो उपद्रव हो जाएगा आप इनको समझा के नीचे उतार दो मैंने देखा कि वो तो लिखा तो मंदिर में था अहिंसा परम धर्म लेकिन हालत वहां ऐसी थी कि वो मारपीट पे उतारू थे उनकी मैंने उनसे भैया तुम तो नीचे उतर जाओ नाहक मारपीट हो जाएगी मगर वो भी आखिर थे तो जैन मुनि ऐसे श्रावकों से हार जाएं और फिर उनको भी उतरने में संकोच मालूम पड़े पैर हटके तो वो मंच से ना उतरे वो एकदम ऐसे चिपक के बैठ गए मंच कि मैंने उनसे कहा तुम तो उतरते हो कि वो लोग उतारने को तैयार हो रहे हैं नहीं उतरे और लोग दौड़ पड़े और उन्हें खींचने लगे नीचे मैंने उनसे कहा कि अजीब पागलपन है न वो आदमी उतरने को तैयार है उसको बारह साल तक सम्मान मिला है तो वो एकदम से छोड़ने को राजी नहीं और तुम बारह साल तक सम्मान देते रहे और मैं तुम्हारा कभी मुनि नहीं रहा और न कभी रहूंगा मुझको तुम तो मंच पे बिठा ले हो तो इसको बेचारे को बैठे रहने दो उन्होंने कहा कि आप बैठे कोई भी बैठ सकता है मगर इस आदमी ने हमारे साथ दगा किया धोखा किया ये भ्रष्ट है इसको तो हम नीचे उतारेंगे खींचा पानी हुई वो उनको नीचे उतार कर रहे मारपीट की हालत खड़ी हो गई जब उन सज्जन ने देखा गया आप पिटने की नौबत है तभी वो उतरे मगर उस दिन से वो जो नजारत हुए तो मुझे दिखाई नहीं पड़े कि कहां गए कहा उनकी बहुत तलाश करता रहा कि वो गए कहां मगर उनको ऐसा सदमा पहुंचा फिर उनका पते नहीं चला आज तक इस बात को हुए कोई आज बारह साल हो गए वो कहां भाग गए मंच से उतर के फिर मुझे भी शकल नहीं दिखाई परोहित हो गए एकदम सम्मान देते हैं हम इसलिए सम्मान देते हैं कि फिर लौटना मुश्किल हो जाए और लौटने वाले को हम अपमान देते हैं ताकि जिनको सम्मान मिल रहा है वो भी सावधान रहे कि परिणाम क्या होगा ये सब अहंकार को भरने की बातें सीखने से अहंकार भरता है सबसे ज्यादा सरलता से अहंकार भरने का जो उपाय है वो है ज्ञान से भर लेना सबसे सस्ता मार्ग शास्त्रों से भर लेना कुछ लगता नहीं कुछ खर्च नहीं करना पड़ता कोई बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए तुम पूछते हो आनंद मैत्रे सीखने से भी अनसीखना क्यों इतना कठिन मालूम पड़ता है इसलिए अनसीखना कठिन मालूम पड़ता है अनसीखने का अर्थ है अहंकार को खाली करना अहंकार को खाली करने का अर्थ है अहंकार को मरना अहंकार को मरने के लिए तैयार करना अहंकार की जैसे अहंकार का पोषण बंद हुआ अहंकार मरा मेहरिस रमन से एक जर्मन दार्शनिक ने कहा कि मैं बहुत दूर से आपके पास कुछ सीखने आया हूं मुझे सिखाए रमन ने कहा फिर तुम गलत जगह आ गए फिर तुम कहीं और जाओ हम तो यहां सिखाते नहीं भुलाते अगर कुछ अन सीखना हो तो ठहरो क्योंकि यहां तो सारी प्रक्रिया यही है कि जो तुम जानते हो उसको छीन लेना क्योंकि तुम्हारा जानना भी भ्रांत है तुम्हारा नहीं चौथा है बासा है उधार है दो कौड़ी का है उसे छीन लें तो तुम निर्दोष हो जाओ और निर्दोष चित्त ही जान सकता है पंडित का चित्त निर्दोष नहीं होता पापी भी पहुंच सकते हैं पंडित कभी पहुंचा है ऐसा सुना नहीं मैंने सुना है एक बार एक पंडित स्वर्ग पहुंचा वो बड़ा हैरान हुआ उसका खूब स्वागत किया गया खूब बैंड बाजे बजाए गए ऐसा स्वागत सारे स्वर्ग के निवासी इकट्ठे हुए और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा संत एक बहुत बड़ा ऋषि भी मरा था उसी दिन वो भी आया दोनों करीब करीब सात स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे ऋषि का कोई स्वागत ही नहीं किया गया द्वारपाल ने ऐसा भीतर ले लिया कहा कि ठीक है आ जाइए पंडित बड़ा हैरान हुआ दिल ही दिल में सोचने लगा कि ठीक ही कहा है कि पंडित का सब जगह सम्मान होता है। आज अपनी आंखों से देख लिया कि स्वर्ग में भी यह आदमी तो महर्षि था इस आदमी को तो मैंने भी सम्मान दिया इस आदमी के बचनों से तो मधु बरसता था मगर इसकी भी कोई फिक्र नहीं और मेरा तो सब जानना उधार था अद्भुत है पांडित की बात ठीक ही कहा है लोगों ने कि सर्वत्र पूजा मिलती है पंडित को सम्राट को तो अपने देश में मिलती है पंडित को सब देशों में मिलती है। स्वर्ग तक में यही बात है उसकी ये हालत देखकर द्वारपान ने कहा भूल में ना पड़े आप भ्रांति में ना पड़े बात कुछ और है बात यह है कि ऋषि मुनि तो यहां रोज आते रहते पंडित आप पहले हो आज तक पंडित आया ही नहीं आप किस भूलचूक से आ गए हो फाइल में कुछ गड़बड़ हो गई किसी और की जगह आपको ले आया गया इसलिए इतना उत्साह मनाया जा रहा है क्योंकि यह अनोहोनी घटना है ऐसा कभी हुआ ही नहीं था आज तक इसी महीने तो रोज आते अब इनका क्या स्वागत करें इनकी तो कतार लगी रहती आते ही ये ही लोग मगर आप अनूठे अद्भुत आपने तो गजब कर दिया आपने सब नियम तोड़ दिए आप अपवाद सदियां बीत गई जब से स्वर्ग बना आप नहीं आए आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं आया और हमें शक है कि अब दोबारा शायद फिर कभी नहीं आएगा कभी एक आध बार भूल हो जाती आ गए हैं आप किसी भूल से तो हम स्वागत कर रहे हैं आप इस भ्रांति में ना हो कि पांडित का सम्मान हो रहा है पंडित तो अहंकारी व्यक्ति होता है महाअहकारी व्यक्ति होता है ये भी हो सकता है कि पंडित अपने को समझता हो कि मैं बड़ा विनम्र हूं यह भी हो सकता है कि वो विनम्रता दिखाता भी हो यह भी हो सकता है कि आपसे कहता हो मैं आपके चरणों की धूल हूं मगर जरा उसकी आंखों में देख वो ये कह रहा है कि देखो मैं कितना विनम्र मुझसे ज्यादा विनम्र कोई और है, है कोई पृथ्वी पर माई का लाल जो मुझसे ज्यादा विनम्र हो और अगर कोई पंडित तुमसे कहे कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं और तुम कहो कि भैया वो तो हमें मालूम ही है कि तुम चरणों की धूल से भी गए बीते हो तो देखना कैसा गुस्सा हो जाता एकदम बन बना जाएगा कि क्या कहा और तुम अगर कहो कि हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं जो आपने कहा हम तो आपकी बात ही स्वीकार कर रहे हैं वो इसलिए उसने कही नहीं थी आप स्वीकार करो वो इसलिए उसने कही थी कि आप कहो कि नहीं नहीं आप और चरणों की धूल आप तो मोर मुकुट हैं आप तो सिरताज आप तो कोहनूर हीरे आप और चरणों की धूल कभी नहीं कभी नहीं यह आपकी विनम्रता यही तो सिद्ध करती है कि आप मोर मुकुट तीन ईसाई फकीर एक चौराहे पर मिले एक ईसाई फकीर ने कहा कि हमारा जो आश्रम है उस आश्रम में जैसा त्याग जैसी तपश्चर्या जैसा कठोर व्रत नियमों का अनुशासन वैसा कहीं और नहीं दूसरे ने कहा यह बात ठीक हो सकती है लेकिन हमारे आश्रम में जैसी ज्ञान की धारा बहती जैसा पांडित्य, जैसा उज्ज्वल पांडित्य, जैसी शास्त्रीयता है जैसे शुद्ध शास्त्रों के जानकार है जैसे खोजी है शोध करने वाले ऐसे कहीं और भी नहीं तीसरा खड़ा मुस्कुराता रहा दोनों ने कहा आप कुछ बोले नहीं उसने कहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं हमारा आश्रम विनम्र बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं हम तो विनम्र लोग ही विनम्रता में हमसे आगे कोई भी नहीं विनम्रता में तो हम समझो गौरी शंकर के शिखर और ये सब दो कौड़ी की बातें त्याग प्रकिया तो और पांडित इत्यादि विनम्रता असली चीज है क्योंकि कहा है जीसस ने धन्य है वे जो विनम्र हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है सो अंत में प्रस्ताव जब देखोगे कि स्वर्ग का राज्य हमारा तब रखा रह जाएगा सब ज्ञान रख्या रह जाएगा सब तपस्या तब पछताओगे तब रोगे अभी वक्त है अभी भी आ जाओ हमारी तरफ अभी भी विनम्र हो जाओ आदमी का अहंकार ऐसा है कि वो किस किस तरकीब से अपने को भर लेगा कहना बहुत मुश्किल बड़े सूक्ष्म उसके मार्ग है और ज्ञान सूक्ष्मतम प्रक्रिया है इसलिए अन्न सीखना कठिन मालूम पड़ता है मृत्यु जैसा मालूम पड़ता है छोड़ने नहीं चाहता कोई ऐसा पकड़ते हैं हम और पकड़ने के लिए हम सब तरह के तर्क इकट्ठे करते सब तरह के कारण खोजते सब तरह की व्यवस्था जुटाते ऐसा नहीं कि हम यूं ही पकड़े हुए हम पकड़ने के लिए पूरा का पूरा चारों तरफ से तर्कों का जाल बिछाते हम सिद्ध करते हैं कि पकड़ना आवश्यक है अनावश्यक नहीं है बिना जान के क्या होगा बिना शास्त्रों के कैसे तिरोगे ये तो शास्त्रों के सहारे तो तिरा जाता है और शांत रहे क्या कागजों की नाव है इनमें डूबना हो तो बैठना तैरना हो तो शायद तैरना ही सीख लो तो काम आए तैरना ही काम आएगा ये कागज की नाव में बैठ के मत चल पड़ना इनमें बड़ा खतरा है नाव जैसी लगती हैं ये बड़ा खतरा यही है कि बिल्कुल नाव जैसी लगती कागज की नाव इसलिए तो उसको नाव कहती है और तुमने असली नाव तो देखी नहीं कागज की ही नावें देखी हिंदुओं की मुसलमानों की जैनों की बौद्धों की सबकी कागज की, की नावे अलग रंग की होंगी अलग ढंग की होंगी अलग झंडे उड़ रहे होंगे मगर सब कागज की नावे और दूसरा खतरा ये है कि किनारे पर ही नहीं डूबती कागज की नावें डूबने में थोड़ा समय लगता है गलने में थोड़ा वक्त लगता है सो किनारा भी छूट जाएगा और जब डूबने की घड़ी आएगी तब तुम हैरान हो कि तुम्हें तैरना तो आता नहीं तैरना तो तुमने कभी सीखा नहीं तुम अपने पैर पे तो कभी खड़े हुए नहीं तुमने ध्यान तो कभी सीखा नहीं ध्यान तैरने जैसा है और ज्ञान कागजी नाव है और सस्ते में निपट जाए बात तो कौन झंझट में पड़े तैरने की तैरने के लिए साहस चाहिए छाती चाहिए क्योंकि दूसरा किनारा दिखाई भी तो नहीं पड़ता और तूफान है अंधड़ है और अज्ञात में उतरना इस किनारे पे सब सुरक्षा है फिर सभी लोग नाव में जा रहे हैं तुम अकेले ही तैरने की बात करोगे तो लोग कहेंगे पागल हुए हो अरे जहां सब जा रहे हैं उनके साथ चलो अकेले मत चल पड़ना नहीं तो भटक जाओगे ये भाव सागर। इसमें तो भीड़ के साथ रहना और ध्यान रखना एक दुनिया में भीड़ ने जितने पाप किए व्यक्ति ने कभी नहीं किए हिंदुओं की भीड़ जैसे पाप करती वैसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं कर सकता मुसलमानों की भीड़ जैसा पाप करती वैसा कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं कर सकता मंदिर जलाना हो तो कोई एक मुसलमान से कहोगे जला दो तो उसकी भी छाती फटेगी उसको भी पीरा होगी कि तो मैं ये क्या कर रहा हूं सोचेगा मगर अगर भीड़ मुसलमानों की हो अल्लाह हो अकबर, फिर जब भीड़ कर रही है तो उत्तरदायित्व खो जाता है फिर अपना क्या उत्तरदायित्व इतने लोग कर रहे थे कोई हम थोड़ी कर रहे थे हम तो सब संग साथ हो लिए थे हम ना भी होते तो भी मंदिर तो जलता ही कोई हमारे होने से नहीं जल गया और जब इतने लोग कर रहे थे तो ठीक ही कर रहे होंगे इतने लोग गलत कैसे हो सकते किसी व्यक्ति से पूछो कि किसी मुसलमान की छाती में छुरा भोंक सकोगे व्यक्ति से निपट व्यक्ति से तो वो भी सोचेगा क्या कर मुसलमान ये मुसलमान जिसको शायद कभी पहले देखा भी नहीं झगड़ा झांसे का तो सवाल नहीं मुलाकात भी नहीं शत्रुता तो दूर रही मित्रता भी नहीं शत्रु होने के पहले मित्रता होना जरूरी है परिचय भी नहीं है राम राम भी नहीं हुई कभी इस अपरिचित अनजान आदमी की छाती में छुरा भोंक रहा हूं इसकी भी माँ होगी जो घर राह देखती होगी जैसी मेरी माँ राह देखती इसकी भी पत्नी होगी जो विधवा हो जाएगी शायद जिंदगी भर भीख मांगेगी कि उसे वैश्य हो जाना पड़े इसके भी बच्चे होंगे जो अनाथ हो जाएंगे मैं ये क्या कर रहा हूं और इसमें क्या बिगाड़ा है लेकिन अगर भीड़ इस आदमी को मार रही हो फिर तुम्हें चिंता नहीं होती जुम्मा भीड़ का हो गया भीड़ में व्यक्ति का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता कोई उत्तरदायित्व किसी का नहीं रह जाता इसलिए भीड़ ने जैसे पाप किए दुनिया में व्यक्तियों ने नहीं किए मैं व्यक्ति का समर्थक हूं भीड़ का विरोधी हूं मैं चाहता हूँ दुनिया में व्यक्ति ही व्यक्ति रह जाए भीड़ें समाप्त हो जाएं न कोई हिंदू हो न कोई मुसलमान हो न कोई जैन हो व्यक्ति हो फिर तुम्हें जो प्रीति कर लगे व्यक्ति की हैसियत से करो तुम्हें अगर प्रीति कर लगता है महावीर का रास्ता तो व्यक्ति की हैसियत से चलो उस रास्ते पर मगर भीड़ के अंगमत बनो तुम्हें अगर प्रीतिकर लगती है मोहम्मद की बात ठीक तो है तुम बिल्कुल मालिक हो अपने तुम उस मार्ग से चलो मगर भीड़ के हिस्से मत बनो दुनिया से भीड़ मिट जाए तो दुनिया से निन्यानबे प्रतिशत पाप मिट जाए मगर भीड़ों के नाम पर सब हो जाता है इस्लाम खतरे में है जैसे कि इस्लाम भी खतरे में हो सकता है इस्लाम क्या खतरे में होगा कैसे खतरे में इस्लाम को जला सकते हैं कि पानी में डुबा सकते हैं क्या खतरा करोगे इस्लाम का मगर कोई पूछते नहीं इस्लाम खतरे में बस भीड़ पागल हो उठती हिंदू धर्म खतरे में भीड़ पागल हो उठती बस भीड़ की याद दिला दो कि लोग चल पड़े फिर लोगों से तुम कुछ भी करवा लो भारत के नाम तो कोई भी पाप करवा लो ये बड़ी भीड़ पाकिस्तान के नाम तो कोई भी पाप करवा लो ये बड़ी भीड़ ईरान के नाम पर तो कोई भी पाप करवा लो करवा रहे हैं लोग अभी कोई भी पाप अभी ईरान के बादशाह के पिता का मकबरा जो करोड़ों रूपए की लागत से बना था एक सुंदरतम इमारत थी दुनिया की वो मुल्लाओं ने खड़े होकर अभी चार दिन पहले डायनामाइट लगवा के उड़वा दिया बुलडोजर चलवा के संगमरमर की वो अद्भुत इमारत मिट्टी में मिलवा दी और उसकी जगह पर बनवा रहे हैं वो पेशाब घर, जनता के लिए सार्वजनिक पेशाब घर। ये मुल्ला ये अयातुल्ला ये पंडित ये धार्मिक ये पागलों की जमात मगर भीड़ जो भी करवा ले भीड़ के खिलाफ व्यक्ति को बल देना जरूरी है और व्यक्ति होने का साहस ही धर्म है भीड़ में डूबना राजनीति व्यक्ति होना धर्म अध्यात्म लद गए राजनीति के दिन चुप गए राजनीति के दिन अभी सूर्योदय होना चाहिए जो व्यक्ति का हो जिसमें व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठित हो और इसके लिए सबसे बड़ा काम यह होगा कि हम बहुत सी बातें जो सीखे बैठे उनको अन सीखा करे क्या क्या तुम सीखे बैठे हो कभी तुमने सोचा है लेकिन अंधे की तरह चले जाते हो किसी हिंदू से पूछोगे चुटैया कितनी बड़ा रखी सोचे नहीं उसने कभी और जो सोचते हैं वो और नालायकी की बात बताएंगे एक किताब में पढ़ रहा था हिंदू धर्म क्यों सात प्रश्नों की बड़ी किताब उसमें हिंदू धर्म को वैज्ञानिक सिद्ध किया गया हर चीज वैज्ञानिक सभी की यह चेष्टा है इस समय कि हर चीज वैज्ञानिक सिद्ध कर दो क्योंकि विज्ञान की साख है तो कुछ भी उल्टा सीधा लेकिन किसी तरह वैज्ञानिक सिद्ध करने की कोशिश करो तो चुटैया वैज्ञानिक उस किताब के लेखक ने लिखा है वह हिंदू सन्यासी सन्यासी इस तरह की बातें करते हैं लेकिन भीड़ में चाहे सन्यासी हो चाहे महात्मा हो चाहे साधु हो उनकी हैसियत अध्यात्म की नहीं होती तो उन्होंने लिखा है कि जिस तरह बड़े बड़े मकानों पर लोहे का सीखा लगा देते ताकि बिजली वगैरह गिरे तो मकान को कोई नुकसान न हो लोहे के सिंचे में से बिजली प्रवेश करे और जमीन में चली जाए ऐसे हिंदुओं ने सबसे पहले ये विज्ञान खोजा चुटैया में गांठ बांध के खड़ी रखो इससे बिजली वगैरह गिरेगी तो तुमको कोई हानि नहीं होगी है का सिंह इन सज्जन से एक धर्म सभा में मेरा मिलना हो गया मैंने कहा कि रुको आपकी छुटैया कहां है क्योंकि हिंदू सन्यासी तो बिल्कुल घुटमुंड होता है छुटैया होती नहीं उसकी सन्यासी तो बिल्कुल घुटमट होगा मैंने कहा अगर तुमने जो लिखा है वो सच है तब तो बिजली खोज खोज के सन्यासियों पर गिरेंगी। ऐसी सरपट खोपड़ी जैसे रेस कोर्स का मैदान बिजलियों को तो मौज आ जाएगी कितने सन्यासी मरे हैं बिजलियों से मैंने उनसे पूछा सन्यासी तो बचने नहीं चाहिए जहां जाएंगे बिचारे फॉरन बिजली गिरी क्योंकि वो छुट गया है नहीं जो बचा है उन्हीं सज्जन ने लिखा है कि हिंदू इसलिए खड़ाऊ पहनते क्योंकि खड़ाऊ अंगूठे और अंगुली के बीच में दबानी पड़ती उससे एक नस नस्प दबाव पड़ता है उस नस के दबाव के कारण आदमी में ब्रह्मचरी सदता है क्या गजब की बातें कर रहे हो अगर इतना मामला आसान हो तब तो हिंदुस्तान की आबादी का मसला अभी हल हो जाए सिर्फ खड़ाऊ पहनाने की जरूरत कहाँ के संतति नीमन के गलत सलत साधन और क्यों ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हो लोगो सिर्फ खड़ाऊ पहनो वापस पर्याप्त और, और खड़ाऊ पहनाने से अगर नस दबती है वो भी पैर की अंगूठे के पास की तो नसबंदी करने की क्या जरूरत है जाके अस्पताल में पैर के अंगूठे की नस ही क्यों नहीं दबा लेते एक दफा दबा लो इकट्ठा फिर जूता पहनो चप्पल पहनो जो पहनना हो पहनो ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो गए फिर तो कोई अड़चन ही ना रही तो मैंने उनसे पूछा ऋषि मुनियों के बच्चे कैसे पैदा हुए और इस देश में तो सभी लोग कहते हैं हम ऋषि मुनियों की संतान इतनी संतान ऋषि मुनियों की और हर ऋषि मुनि के बच्चे थे हिंदू ऋ ऋषि मु कोई ब्रह्मचारी नहीं थे काफी बच्चे कच्चे थे उनके खड़ाओं भी पहने रहे हो बच्चे कच्चे भी होते रहे तो कोई जंतर मंतर जानते होंगे कि नस को दबने भी ना दिया खड़ाओं भी पहनी और नस्क के दबने से भी बच गए या फिर ये बच्चे नाजायज होंगे ऋषि मुनि कखड़ाऊ पहने रहे और लुच्चे लफ़ंगे बच्चे पैदा करते रहे क्या मामला क्या है वो तो एकदम बनमना गए किस आप किस तरह की बातें कर रहे हैं आप हिंदू धर्म के दुश्मन मैंने कहा मैं किसी का दुश्मन नहीं ना किसी का दोस्त मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि बेवकूफी की बातें और इनको तुम विज्ञान कहते हो लेकिन सब धर्मों की ये चेष्टा चलती है कि अपने को वैज्ञानिक सिद्ध करने की जिस तरह भी बन सके उल्टे सीधे ढंग से भीड़ ये कोशिश करती है कि हम बहुत समझदार हैं और भीड़ नासमझ होती है भीड़ समसामिक भी नहीं होती समझदार होना तो दूर भीड़ रहती दो तीन हजार साल पहले अन सीखना करना होगा ये सब बातें व्यर्थ की बातें छोड़नी पड़ेंगी ये टुच्ची बातें और इन्हीं टुच्ची बातों के भेद है तुमने कोई बड़े भेद नहीं ईसाई में और हिंदू में हिंदू में और जैन में जैन में और बौद्ध में कोई बड़े भेद नहीं है कुच्ची बातों के भेद दो कोली की बातों के भेद मगर भेदों में तलवारें खींची रही गर्दनें कटती रही हत्याएं होती रही क्योंकि हम उन भेदों को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, अनशीखा करो ये सब कचरा है कचरा हटाओ कठिन तो है क्योंकि इसको हटाते वक्त छाती फटेगी लगेगा कि सब गया यही तो हमारी संपदा थी यही तो हमारे विचार थे यही तो हमारी संस्कृति थी फिर हमारी भारतीय संस्कृति का क्या होगा फिर हमारे धर्म का क्या होगा फिर हमारा प्राचीन सनातन धर्म इसका क्या होगा तुमने कुछ ठेका लिया हुआ है इन सब चीजों के बचाने का तुम्हें प्रयोजन तुम बच जाओ तो पर्याप्त तुम अपने जीवन को अनुभव कर लो तो काफी और ये कचरा है तो जाने दो। इसको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं सिर्फ भारतीय है इसलिए बचाएंगे कि हिंदू है इसलिए बचाएंगे कि जैन है इसलिए बचाएंगे सत्य है तो बचेगा असत्य है तो जाने दो लेकिन सत्य बचेगा तुम्हारे अनुभव से तुम्हारे तथाकथित कथित शास्त्रों को पकड़ लेने से नहीं काश हम अपने शास्त्रों को एक बार फिर से गौर करके देखें, तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कितना कचरा भरा है और हम पूजा किए चले जाते, छोड़ना कठिन तो है आनंद मैत्रे लेकिन छोड़ना अत्यंत अनिवार्य बिना छोड़े बिना इस सब मूलतापूर्ण धारणाओं को अंधविश्वासों को त्यागे कोई व्यक्ति अपने भीतर के चैतन्य को निर्मल नहीं कर सकता ना उस दर्पण को साफ कर सकता क्योंकि है, क्योंकि धूल से मोह तो दर्पण कैसे साफ करोगे और दर्पण साफ हो तो दर्पण में प्रतिबिंब बने परमात्मा का परमात्मा तो मौजूद है हमारा दर्पण गंदा है प्रश्न भगवान मैं भी शादी करना चाहता हूं आपके कल के प्रवचन के बाद मैं भी दमाडोल हो गया हूं भगवान मैं क्या करू प्रमोद भारतीय होके इतने जल्दी दमाडोल होते हो शर्मुईया थी कभी नहीं झंडा ऊंचा रहे हमारा कुछ भी हो जाए अपनी बात पर जमे रहो ऐसी बातें तो लोग कहते ही रहते सुनते ही क्यों हो बहरे बन के बैठो और जब ऐसी खतरनाक बातें कही जाएं कान में उंगलियां डाल लो डवा डोल ये तो लक्षण नहीं ये तो सनातन धर्मियों का लक्षण है ही नहीं हम डमाडोल तो हुए ही नहीं सदियों से हम तो जहां बैठे वहीं बैठे हम इंच नहीं सरकते दुनिया सरक जाए दुनिया कहीं चली जाए हमें फिक्र नहीं हमने तो जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया हम कोई धोखेबाज नहीं दगाबाज नहीं हम कोई बेईमान नहीं अरे एक दफा जो पकड़ा सो पकड़ा फिर लाख बुद्धि कहे कि गलत हम बुद्धि की कभी नहीं सुनेंगे विवेक कुछ भी कहे विवेक को अनसुना करो ऐसा महान कार्य करने जा रहे हो विवाह करने और विवेक की सुनोगे तो मुश्किल में पड़ जाओ विवेक इत्यादि तो विवाह के बाद पहले विवाह तो हो जाने दो फिर तो, तो अड़चणें बहुत आएंगी मुझे क्या पता कि तुम भी यहां हो नहीं तो मैं कभी ऐसी बात ही नहीं कहता अब मुझसे जो भूलोग माफ करो ऐसे भी बहुत अचने आती और ये गई शुभ कार्य में हजार बाधाएं पड़ती नसरुद्दीन का एक धनपति की लड़की से प्रेम चल रहा था दोनों समय निकाल कर एक दूसरे को मिला करते थे नसरुद्दीन उसके सामने अनेकों बार विवाह का प्रस्ताव रख चुका मगर वह हर बार टाल जाती थी एक दिन उसने बड़े ही घबराए स्वी नसरुद्दीन से कहा कि जानते हो नसरुद्दीन कल पापा का दिवाला निकल गया नसरुद्दीन बोला मैं पहले ही जानता था कि वह बुद्धा वह खुशट हमारे विवाह में कोई न कोई अर्चन अवस्थ खड़ी करेगा अड़चने तो आ सकती हजार अर्चनों की कोई कमी जल्दी करो कहीं कोई अड़चन ऐसी ना आ जाए कि जिससे विवाह करने जा रहे हो उसके पिता का दिवाल निकल जाए कि जिससे विवाह करने जा रहे हो वो किसी और से विवाह करने को उत्सुक हो जाए कि जिससे विवाह करने जा रहे हो तुम ही उसमें उत्सुक उस न रह जाओ देर नहीं करनी अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पल होएगी बहुरी करोगे कब मुल्ला नसुद्दीन के दफ्तर में जैसा भारतीय सभी दफ्तरों में चलता है कोई काम नहीं करता था लोग गप करते तमाखू बनाते हाथ में पान चबाते पिचकारी मारते तांगे फैला के कुर्सी पर झपकियां लेते अखबार पढ़ते सब करते सिवाय काम के घबरा गया न नसरुद्दीन एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली उसने कहा कि तुम ये सूत्र तांग दो जगह जगह हर टेबल पर इससे उनको बोध आएगा नसरुद्दीन ने ये दोहा जगह जगह टांग दिया सुंदर अक्षरों में लिखवाकर हर टेबल पर आगे पीछे कहीं से भी नजर जाए तो दिखाई पड़ता रहे काल करे सो आज कश कर। आज करे सो अब पल में पर्ले होएगी बहुरी करोगे कब तीसरे दिन मनोवैज्ञानिक नसरुद्दीन को रास्ते में मिला हाथ पे पलस्तर चढ़ा था नसरुद्दीन के सिर में पट्टी बंधी थी लंगड़ा के चल रहा था पूछा मनोवैज्ञान क्या हुआ नसरुद्दीन ने कहा तुम कुछ बोलो मत अब जो हुआ सो हुआ वो तो ये कहो कि मेरे हालत अभी खराब है नहीं तो वो मजा चखाता तुम्हें छट्टी का दूध याद आ जाता सब मनोविज्ञान भुला देता ये तुम्हारे दोहे की बदौलत मनोविज्ञान का मैं कुछ समझा नहीं न दिन का तुम समझोगे भी नहीं तुम्हें बुद्धि नहीं अरे नहीं चलता था काम तो ठीक था कम से कम सब चलता तो था काम नहीं चलता था कोई बात नहीं मगर जिस दिन ये मैंने सूत्र टांगा तुम्हारा उसी दिन गड़बड़ हो गई मैनेजर मेरी पत्नी को ले भागा और चिट्ठी लिख छोड़ गया बहूरी करोगे कब पल में पड़े हो सोच तो रहा था बहुत दिन से मगर आपने खूब चेताया तो so मैंने सोचा करी गुजरो जो करना आप ठीक कहते हैं चिट्ठी लिख कर रख गया तो आप ठीक मैनेजर मेरी स्टैंडो को ले भागा कैशियर साफ कर दिया पूरी तिजोड़ी और तिजोड़ी पे तख्ती लटका गया वही तख्ती जो मैंने लटकाई लटका थी उसके दफ्तर में और ये तो सब ठीक था वो जो चपरासी था वो एकदम अंदर घुस गया और उसने मेरी पिटाई करती मैंने उससे पूछा ये तू क्या करता उसने कहा ये मैं सोच रहा था आज कम से कम पंद्रह साल मगर तुमने वो दोहा क्या लटकवा दिया मैंने भी सोचा अरे जो करना है तो कर ही लो बात तो सच्ची है कि फिर क्या पता पंद्रह साल तो यूं निकल गए अरे कल का क्या भरोसा तुम ना रहो मैं ना रहूं तो ये हालत देख रहा हूं मैं जरा ठीक हो जाऊं फिर आकर तो तुम्हें मजा चखाऊंगा मुझे पता नहीं था प्रमोद कि तुम भी शादी करना चाहते हो नहीं तो कभी ऐसी बात नहीं कहता सुनी अनसुनी करो समझो कि कहीं नहीं शादी कर गुजरो शादी में एकदम खराबियां ही खराबियां नहीं बड़े लाभ भी शादी ना हो तो संसार में वैराग्य पैदा ही ना सारा वैरागी विवाह पे खड़ा हुआ है ये तो विवाह का उपद्रव ही है जो आदमी को विरागी बनाता है नहीं तो लाख कहते रहे महात्मागण कोई विरागी होने वाला है ये तो पत्नियां ही हैं जिन्होंने न मालूम कितने लोगों को स्वर्ग पहुंचा दिया पता नहीं कौन ना समझ कहता है कि स्त्री नरक के द्वार स्वर्ग के द्वार उसमें तर्मीम कर लो सुधार कर लो हां पत्नी जरा ढंग की चुनना ऐसी चुनना कि बस आवागमन से छुटकारा हो जाए बार बार धन न चुनना पड़े जब चुन ही रहे हो आखिर बहुत सोच विचार के बाद चंदूलाल ने धनी विधवा से शादी कर ही ली काफी उत्सव चला बधाई देने के लिए आए ढब्बू जी और नसरुद्दीन ढब्बू जी ने चंदूलाल के कान में कहा कि पता नहीं यार तुमने क्यों इस बदसूरत खूबत बुढ़िया से शादी कर ली जरा देखो तो मुंह में एक दांत तक नहीं और आंखें भी कैसी भेंगी हैं कि एक कहीं जा रही दूसरी कहीं जा रही चंदूलाल बोला मित्रों ये बातें कान में कहने की नहीं अरे तुम खुल्लम खुल्ला क्या सकते हो क्योंकि इसके कान भी खुदा के फजल से बंद हो चुके अरे बहरी भी है खोज के लाए प्रमोद खोजो ही तो फिर ठीक से ही खोज लेना कि बस इस जीवन के बाद फिर दोबारा खोजने की जरूरत ना रहे ऐसा अनुभव हो जाए कि लाख तुम उपाय करो तो भी माया मोह मिटा के रहे लाभ है एकदम हानियां ही हानियां नहीं है मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र चंदूलाल एक दिन उनसे मिलने आए नसरुद्दीन ने जब चंदूलाल को देखा तो एकदम प्रसन्नता से भर और दौड़ गले लिपट गए चंदूलाल से और उन्हें गोद में उठा के नाचने लगे चंदुलाल की उन्होंने बड़ी आभगत की आने पर तो तुम खुशी से पागल हो जाते हो उन्हें गोद में उठा लेते हो और नाचने लगते हो लेकिन मेरी सहेलियां जब जब आती है तो तुम ऐसा दिखलाते हो की जैसे तुम्हें उनके आने से कोई खुशी ही न हुई हो नसरुद्दीन बोला अरे ना समझ प्रसन्नता तो उस समय भी मुझे बहुत होती है चाहता हूँ कि दौड़ को उन्हें गोद में उठा दू और उठा के नाचने लगू आलिंगन में भर लू कि सब प्रसन्नता का सत्य सत्यानाश हो जाता प्रमोद एक स्त्री चाहिए ही चाहिए दूसरी स्त्रियों से बचाने के लिए नहीं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे एक स्त्री तो होनी ही चाहिए नहीं तो आदमी बड़ा कमजोर है बहुत धक्कम धक्की खाया एक रक्षक चाहिए हालांकि पतियों का ख्याल यही होता है कि वो रक्षक स्त्रियां बड़ी हशियार हैं, वो ये भ्राम की देती आप रक्षक मगर सच्चाई उल्टी ही है सच्चाई ये कि नहीं तो ये इस गड्ढे में गिरेंगे उस गड्ढे में गिरेगे ये जगह जगह गिरेंगे हाथ पर तोड़ के आएंगे रोज इनकी हालत खराब होती चली जाएगी चंदूलाल का बेटा उससे पूछ रहा था कि पापा ये सरकार ने नियम क्यों बनाया है कि पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है चंदुलाल का बेटा सरकार उनकी रक्षा के लिए जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती ये पुरुषों के हित के लिए बनाया हुआ है नहीं तो पुरुष तो ऐसी झंझट में पड़ेंगे और ऐसे पिटेंगे कि जीवन तो वैसे दुभर है और दुभर हो जाए तो प्रमोद पत्नी रक्षा करेगी खुशी का तो सब क्या सत्यानाश हो जाएगा वो दूसरी बात उसकी तुम फिक्र ना करो वो तो अच्छे ही हो जाए क्योंकि वो हो जाए तो फिर आवागमन से छूटने की इच्छा जस्ती इस देश में जितनी आवागमन से छूटने की आकांक्षा है उस दुनिया के किसी देश में नहीं उसका कारण इस देश में विवाह जैसा मजबूत वैसा दुनिया आशा थी लोगों को यहां बिल्कुल आशा नहीं रहे एक महिला ने पूछा है उसी प्रश्न के उत्तर में जो मैंने कहा उस बाबत कि आप जो विवाह के संबंध में कहते हैं उससे मैं राजी नहीं हूं जब से मैं और मेरे पति आपके सन्यासी हुए तब से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है पहले भी हमारा जीवन बड़ा प्रेमपूर्ण था अब और भी प्रेमपूर्ण हो गया हे देवी कम से कम पति के दस्तखत तो करवा लेती तेना पति दस्खत के मैं नहीं मानू पति देव क्यों चुप वो भी तो बोले और महिला ने लिखा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने विवाह के संबंध में ऐसी बात कह दी अगर सच में ही जीवन इतना प्रेमपूर्ण है और इतना अन्नपूर्ण है तो इतनी चोट खाने की बात नहीं कहीं कुछ गड़बड़ होगी कहीं कोई घाव होगा जो छू गया होगा कहीं कुछ भरा होगा नहीं तो बात चुभती नहीं चुभने की कोई जरूरत नहीं मैं कुछ प्रेम के विरोध में नहीं हूं मैं तो सिर्फ इस बात का तुम्हें इशारा देना चाहता हूं कि जीवन में जितने कम बंधन हो उतना अच्छा प्रेम करो जी भर के करो मगर बंधन क्यों बांधने बंधन से इतना आग्रह क्यों है क्या तुम्हें प्रेम पर भरोसा नहीं प्रेम पर भरोसा है ही नहीं प्रेम पर किसी को भरोसा नहीं इसलिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है अगर प्रेम पे भरोसा हो तो कानून की कोई जरूरत नहीं प्रेम पर्याप्त होगा विवाह अनावश्यक हो जाएगा विवाह इसलिए आवश्यक है कि प्रेम तो संदिग्ध है मामला कितनी देर टिकेगा फिर कानून आएगा अदालत रहेगी पुलिस वाला रहेगा मजिस्ट्रेट रहेगा समाज प्रतिष्ठा ये सब रोकेंगे अगर प्रेम पर सच में भरोसा हो तो विवाह बिल्कुल अनावश्यक लेकिन प्रेम है कहां और प्रेम इस देश में तो हो कैसे सकता है यहां तो नियोजित विवाह हो रहे हैं अभी प्रमोद कह रहे हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूं तुम विवाह करना चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता विवाह करना चाहते और वो तो कर ही चुके विवाह अब उनको क्या परेशानी तुम विवाह करना चाहते हो कि दो पंडित जन्म कुंडली बिठाने को बैठे हुए कि वो जन्म कुंडली मिला के रहेंगे तुम्हारी कि जब तक तुम कुंडली न मिलवाओगे तब तक उनको चैन ना पड़ेगा और जिनसे तुम जन्म कुंडली मिलवाने जाते हो उनकी हालत तो देखो कैसे राग छुड़े? वो अपनी नहीं मिला पाए वो तुम्हारी मिला रहे इस देश में सब जन्म कुंडलियां मिलके विवाह होते और फिर कैसा तुम्नाथ छिड़ता है कहीं कुंडलियां मिलाने से कोई विवाह बनते, कहीं पंडितों से ज्योतिषियों से माँ बाप से निर्णय होने वाला है हाँ तुम्हारा किसी से प्रेम हो तुम्हारी प्रीति हो तो ठीक मैं प्रेम का पक्ष पाती हूं मैं इतना प्रेम का पक्ष पाती हूं इसलिए मैं कहता हूं कि विवाह की इतनी आतुरता क्या इतनी जनाजी क्या क्या तुम्हें डर है कि अगर दो चार दिन विवाह नहीं किया तो फिर ऐसा ना हो कि प्रेम खेसक जाए अगर ऐसा डर है तो रुको क्योंकि दो चार दिन बाद चाहे विवाह करो या ना करो वो खिसक ही जाएगा और एक विवाह कर लिया और फिर खिसक गया तब क्या करोगे तब बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे तब बहुत असुविधा अनुभव करोगे तब फांसी लग जाएगी प्रेम करो वर्ष दो वर्ष प्रतीक्षा करो एक दूसरे के साथ रहो जल्दबाजी बच्चों की मत करो दो वर्ष कम से कम मौका दो और तुम्हें लगे कि दोनों का जीवन संतपूर्ण यात्रा पर निकल रहा है साथ विवाह हो गया फिर विवाह अगर औपचारिकता निभानी हो तो निभा लेना और जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि तुम्हारा प्रेम इतना थिर है तब तक विवाह करना मत और जब तय हो जाए कि प्रेम थिर है तभी बच्चों को जन्म देना क्योंकि जो बच्चे प्रेम से पैदा होते हैं वे ही ना जाए वे ही जायज बच्चे बाकी सब बच्चे ना जायज सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपनी पत्नी से ही बच्चे पैदा किए अगर वो बिना प्रेम के पैदा हो रहे हैं न तुम्हारा पत्नी से कोई प्रेम है न उसका तुमसे कोई प्रेम है चूंकि सांस सांस भी गुजारे में बच्चे भी पैदा हुए जा रहे हैं चंदुलाल गए थे तलाक देने पत्नी एकदम उनको पकड़ के ले गई अंदर चंदूलाल तो दुबले पतले आदमी पत्नी भारी मजबूत अंदर ले गई एकदम और वकील से कहा हमें तलाक चाहिए सब बंटवारा हुआ जाता था लेकिन झंझटते कहा गई कि तीन बच्चे थे तो वकील ने कहा तीन बच्चे इनका बंटवारा कैसे हो तो पत्नी ने कहा टोटो तो जी अगले साल आएंगे ये चार बच्चे हो जाएंगे तब बंटवारा कर लेंगे वकील भी चौंका उसने था कि तरकीब तो बड़ी गजब की निकाली मगर ये बच्चा किस तरह का होगा जो कि तलाक के लिए पैदा किया जा रहा है ये बच्चा किस तरह का होगा पत्नी ने कहा तुम वाता फिजूल की मत करो तो मैं अपने कानून से मतलब मुझे अपनी जिंदगी से मतलब इस चंदूलाल का भरोसे ही किसको है इसके भरोसे बैठती तो तीन भी नहीं होते बच्चे इकट्ठे होते चले जाते हैं फिर जाल फैलता चला जाता है फिर उनकी व्यवस्था करनी है फिर उनकी शिक्षा देनी फिर तुम उलसते चले जाते हो प्रमोद विवाह करना पहले प्रेम तो करो पहले बीज तो बो फिर फसल काटना एकदम फसल ही काटने लगे कहते हम तो फसल काटेंगे फसल क्यों काटोगे? कागजी फूल खरीद लाओगे बाजार से प्लास्टिक के फूल खरीद लाओगे असली गुलाब चाहिए तो फिर मेहनत करनी होगी प्रेम तपश्चर्या है प्रेम साधना है और प्रेम से जो फूल निकली सुंदर है प्रेम से अगर विवाह भी निकले तो सुंदर है मैं विवाह के विपरीत नहीं हूं मैं उस विवाह के विपरीत हूँ जो ये मान के चलता है कि विवाह से प्रेम निकलेगा ऐसा ना कभी हुआ है ना हो सकता है हाँ कभी संयोग व जैसे कोई अंधेरे में तीर मारता रहे हजार तीर चला और एक आध लग जाए निशाने पर लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का वो बात अलग ऐसे कभी कभी तुक्के लग जाते और तीर हो जाते मगर पृथ्वी प्रेम से शून्य मैं चाहता हूं पृथ्वी प्रेम से पूर्ण हो मैं नहीं चाहता कि तुम परमात्मा को जीवन से उप के उत्सव से मांगो मैं चाहता हूं तुम जीवन के आनंद से भर के परमात्मा को पुकारो उसे धन्यवाद दे के पुकारो तुम पुकारो उस कि तुमने इतना दिया मुझे अनुग्रह से आनंद से महोत्सव से अहोभाव से मैं वैराग्य के पक्षपात में नहीं मैं तो चाहता हूं कि तुम परमात्मा को जीवन की ये इतनी महान भेंट जो उसने तुम्हें दी इसका रस पीकश इसका मधुरस पीकष इसकी मदिरा में मस्त होकर पुकारो तब तुम्हारे जीवन में एक और ही तरह के धर्म का जन्म होगा मैं अपने सन्यासी को उसी तरह का जीवन देना चाहता हूं विराग उत्सव का त्याग का नहीं धन्यता का परमात्मा अगर धन्यवाद का अंग हो तो ही सच है। परमात्मा अगर विराक से आ रहा है उदासी से आ रहा है उदासीनता से आ रहा है तो झूठ है वो केवल तुम्हारा हारापन है थकापन है वह वास्तविक धर्म नहीं आज